महाभारत स्त्री पर्व चतुर्विशोध्याय भूरी श्रवा के पास उसकी पत्नियों का विलाप उन सबको तथा सपनी को देखकर गांधारी का श्रीकृष्ण के सम्मुख शोकोद्गार गांधर्योवाच सौ मदतम पश्युन पातिद्यम हृदय गांधारी बोली माधव देखो सात्विकी ने जिन्हें मार गिराया था वे ही ये सोमदत्त के पुत्र दिखाई दे रहे हैं इन्हें बहुत से पक्षी चोट मार मार कर नोच रहे हैं पुत्र शो का भी संतप्त सोम दत्तो जनार्दन योधान महेश दृश्य ते जनार्दन उधर पुत्र शोक से संतप्त होकर मरे हुए सोमदत्त दत्त महा की निंदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं असोहे भू माता शोक परिप्रता आश्वासारम सोम दत्तम उधर वे शोक में डूबी हुई भूरिस्त्र की सती साधवी माता अपने पति को मानो आश्वासन देती हुई कहती है दृष्टान महाराज दारुणम भरताक्षय्रंदनम घोरम युगातम अनुपस्सी महाराज सौभाग्य से आपको यह भरतवंशियों का दारुण विनाश घोर प्रलय के समान कुरुकुल का महासंहार देखने का अवसर नहीं मिला है दृष्ट्याज पुत्रं वीरंभोरे सहस्रनम अरेकाकृति यज्वा निहतम ना जिसके ध्वजा में यूप का चिन्ह था जो सहस्रो स्वर्ण मुद्राओं की भूरी भूरी दक्षिणा दिया करता था और जिसने अनेक अनेको का अनुष्ठान पूरा कर लिया था, उस वीर पुत्र की मृत्यु का कष्ट सौभाग्य काम अक्रंदे घोरम विलपितम बोसी महाराजा सारे नाम निवाराज समुद्र तट पर चित्कार करने वाली सारसियों के समान इस युद्धास्थल में आप अपने इस पुत्र वधुओं का अत्यंत भयानक विलाप नहीं सुन रहे हैं यह भाग्य की ही बात है एक वस्त्रार्थ संवेता प्रकृत परिधावती काली -काली में चारों ओर दौड़ रही हैं इन सबके पुत्र और पति भी मारे जा चुके हैं स्वापदर्भ माण सम्य छिन्नबा नर व्याघ्रम अर्जुन नलम विहित सख्ये भूरी त्रवसम स्नुसास्य विविधा सर्वा दृष्टिया पश्यसी अहो! आपका बड़ा भाग्य है कि अर्जुन ने जिसकी एक बाह काट ली थी और ने जिसे मार गिराया था, युद्ध में मारे गए उस और शल को आप हिंसक जंतुओं का आहार बनाते नहीं देखते हैं तथा तो इन सब अनेक प्रकार के रूप रंग वाली पुत्र वधुओं को भी आज यहाँ रणभूमि में भटकती हुई नहीं देख रहे हैं दृष्टिया तत्कान चलम छत्र सौभाग्य से अपने पुत्र रथ पर खंडित होकर गिरे हुए उसके स्वर्ण में छत्र को आप नहीं देख पा रहे हैं अमोस्तु भूसो भारत परिवार असिते क्षण श्री कृष्ण भूस कदरारी नेत्रो वाली वे पत्निया सात द्वारा मारे गए अपने पति को सब ओर से घेरकर बारंबार शोक से पीड़ित हो रही है एकताप्य करुणम भरत शोक न कर्षिता पतंत अभिमुखा भूम कृपण कैसा पति पतिशोक से पीड़ित हुई ये अबलाये करुणाजनक विलाप करके पति के सामने अत्यंत अत्यंत दुख से से खा, खा कर गिर रही हैं। हैं। प्रमत्तस्य वे कहती अर्जुन ने यह कर्म कैसे किया कि दूसरे के साथ युद्ध में लगे रहकर कर उनकी ओर से असावधान हुए आप जैसे पराण सूर्वीर की बाह काट डाली तथा पाप तरम कर्म उनसे भी बढ़कर घोर पाप कर्म सात ने किया है क्योंकि उन्होंने आमरण के लिए बैठे हुए एक शुद्धात्मा साधु पुरुष के ऊपर खडग का प्रहार किया है एक तम धर्मे रिड वक्षति वही सत्सु गोष्ठी सुच सभा अपुण्यमय सर्मेद सात के माधव धर्मात्मा महापुरुष तुम अकेले दो महारथियों द्वारा अधर्म पूर्वक मारे जाकर नृणभूमि में सो रहे हो भला साप्तिकी साधु पुरुषों की सभाओं और बैठकों में अपने लिए अलंक का का का कलंक टीका लगाने वाले इस इस पाप कर्म वर्णन स्वयं तो अपने मुख से किस प्रकार प्रकार करेंगे माधव इस प्रकार की ये साप्तिकी को कोश रही हैं है भार् युप्वजाकर मध्यम कृतोत्संग भुजम कर तो कृपणम परिधेवती श्री कृष्ण देख रुप ध्वज की यह पतली कमर वाली भारिया पति की कटी हुई बांह को गोद में लेकर बड़े दीन भाव से विलाप कर रही है अयंता हंता सूराणाम मित्राणाम अभिय प्रद प्रदाता गो सहसराणाम क्षत्रियांत कर वह कहती आय यह वही हाथ है जिसने युद्ध में अनेक सूरवीरों का वध मित्रों को अभेदान सहसत्रों गोदान तथा क्षत्रियो का संहार किया है अयं विमर्दनः नुज घन स्पर्शी कर यह वही हाथ है जो हमारी कर्णनी को खींच लेता उभरे हुए स्तनों का मर्दन करता ना भी उ और जंघन प्रदेश को छूता और निवे का बंधन सरकार दिया करता था समरे जब मेरे पति सम्रांगण में दूसरे के साथ युद्ध में संलग्न हो अर्जुन की ओर से असावधान थे उस समय भगवान श्री कृष्ण के निकट अनायासी महान कर्म करने वाले अर्जुन ने उस हाथ को काट गिराया था रीटे जनार्दन तुम सत्पुरुषों की सभा में बातचीत के प्रसंग में अर्जुन के महान कर्म का किस तरह वर्णन करोगे अथवा स्वयं कि अर्जुन ही कैसे इस जघन्य कार्य की चर्चा करेंगे इतव गर्षामिस्ते बरांग इस तरह अर्जुन की निंदा करके यह दूसरी चुप हो गई है इसकी बड़ी सोचे सोते इसके लिए उसी प्रकार शोक प्रकट कर रही हैं जैसे सास अपनी बहू के लिए क्या करती है गांधार राजा बलवान सत्य विक्रम नेता भाग गांधार देश का राजा महाबली पड़ा हुआ है है इसे सहदेव ने मारा है। भांजे ने मारा भांजे मामा के प्राण लिए हैं निहतः सहदे भागुलाभ्या पक्ष ही सयाना उपभिद्य पहले सोने के डंडों से विभूषित दो दो व्यंजनों द्वारा जिसको हवा की जाती थी वही शक्ति आज धरती पर सो रहा है और पक्षी अपने पाखों से इसको हवा करते हैं कुरते पांडव तेजा जो अपने सैकड़ों और हजारों रूप बना लिया करता था उस मायावी की सारी माया पांडवपुत्र सहदेव के तेज से दग्ध हो गई विपुलजीवित जो, जो छल विद्या का पंडित था जिसने दूर सभा में माया द्वारा युधिष्ठिर तथा उनके विशाल राज्य को जीत लिया था वही फिर अपना जीवन भी हार गया शकुंता शकुन कृष्ण समत्पर्य कै तुम मम पुत्राणाम श्री कृष्ण आज शकुनी पांडवी सहय पुत्राण इसी ने सगे संबंधियों सहित अपने और में मेरे मेरे पुत्रों पुत्रों के के के वध लिए पांडवों साथ महान वैर की डाली थी मम लोका प्रभो। लोका प्रभो। जैसे मेरे पुत्रों को शस्त्रों द्वारा जीते हुए पुण्य लोग प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार इस दुर्बुद्धि शक्नी को भी शस्त्र द्वारा जीते हुए उत्तम लोक प्राप्त होंगे कथम द्रजो प्रज्ञानं मेरे पुत्र सरल बुद्धि के हैं मुझे भय है कि उन पुण्य लोगों में पहुंचकर या शक्ने फिर किसी प्रकार उन सब भाइयों में परस्पर विरोध न उत्पन्न कर दे इत महाभारत श्री परमड़ी श्री विलाप पर्वणी गांधारी वाक्य चतुर्विशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में गांधारी के विषयक चौबीसवा अध्याय पूरा हुआ